भाइयों और बहनों आप आपके सामने डॉक्टर सुशीला नायर को देखते हैं आज तो उनकी डॉक्टरी वो हिंदू क्या मुसलमान क्या उनकी हिंद में जाती है तो परसों वो तो चली गई थी कुरुक्षेत्र में तो अकेली नहीं गई थी उनके साथ रेड क्रॉस वाले भी गए थे और रिम्स एम्बुलेंस वाले भी गए थे उसमें हरिश्य था रिचर्ड शही था वो सब हो चले गए थे तो भी कुरुक्षेत्र में कम से कम 25000 तो होंगे वो करीब करीब सब हिंदू ही है और बड़ी परेशानी में है आजकल वो शरणार्थियों को लीक ट्रेन यहाँ नहीं आती है कुरुक्षेत्र में उनको उतार लेते हैं उसमें मतलब तो हुकूमत का यही होगा कि उन लोगों को वहां रखें और वहाँ भी एक कैंप बना दें लेकिन कैंप कोई इरादा करने से ही तो बन ही सकती है उसमें कुछ इंतजाम तो होना चाहिए कोई बीमार पड़े और लोग तो है औरत लोगों में किसी को हमीर हो और होता है और वो भी बच्चा को जन्म देती है तो उसकी तो हिफाजत होनी चाहिए वहा जो लोग पड़े थे वो तो बिचारे आकाश के नीचे और खाने पीने का तो कुछ था तो सही लेकिन ऐसा ही वहा क्या हो सकता थोड़े तंबू तंबू इतने नहीं कि जिससे सब के सब साँग लोग उसमें रह सके। तो वहाँ अगर औरतों के लिए एक छोटी सी भी अस्पताल बनानी है प्रसूति ग्रह चलाना है तो औरतों के लिए कुछ तो अलग तंबू होना चाहिए जिस जगह पे उनकी हिफाजत हो सके उनके लिए नर्सिंग हो सके उनका बच्चा की या तो बच्ची की कुछ रक्षा भी हो सके उसको खाना भी दिया जा सकता है ये तो सब काम ऐसे ही खुले में पड़े रहे तो तो मर जाएंगे बच्चा बेचारा छोटा वो उचार कैसे जी सकता है और जब पानी आता है तब तो पीछे हैरान हो जाते हैं जैसे आधे ही पानी तो आया तो वो तो हुआ मैंने आपको थोड़ा सा उनकी हालत का बयान दिया आप लोगों को मैं कैसे मना सकूंगा ये सब जो होता है वो होने वाला नहीं था इसमें मुझको कोई संदेह नहीं है अगर हम लोग पागल नहीं बनते मुसलमान पागल बन गए ऐसा मान लो मुसलमान पागल बने इसलिए ये आते हैं क्योंकि जो तो मैंने आपको कहा हिंदू है ना तो हिंदू तो वहां से भागेंगे पश्चिमी पंजाब से बाकी दूसरा दूतना पाकिस्तान में हिस्सा है उसमें वहाँ से वो लोग भाग भाग कर आते हैं तो दुख ही कथा है लेकिन वहाँ से क्यों आते हैं वो थोड़ा समझने लायक चीज है कि वहाँ तो वो वो जालिम बने हैं ऐसा हम मान कर बैठ जाए लेकिन तो उसके सामने हम भी जालिम बने और हम बने उसका मतलब ये कि हुकूमत बन गई लेकिन हमने हुकूमत अपने हाथों में ले लिया कानून हम अपने हाथों में ले लिया चलो वो मारते हैं नौजवानों को हम भी मारेंगे बूढ़ो को मारते हैं हम भी मारेंगे औरतों को मारते हैं हम भी मारेंगे बच्चों को मारते हैं हम भी मारेंगे ऐसा एक हमने कानून बना लिया ने तो बहुत तरफ कहा है कि वो गैरशाना कानून है वो कानून चले और साथ साथ मेरा जीवन भी चले वो दो काम नहीं चलने जैसी है मेरे निकामे तो आज मेरी प्रार्थना तो ईश्वर से ये रहती है ना हमेशा रहती थी कि मुझको तो 125 सौ पच्चीस बरस तक जिंदा रखे मैं कुछ न कुछ और भी सेवा हिंदुस्तान की कर सकूं और हिंदुस्तान में जो खुदाई उसी का नाम रामराज, उसी का नाम ईश्वरी राज्य वो हूं तब मुझको चैन आ सकता है तब मैं कहूंगा कहा हिंदुस्तान सच्चा आजाद बना लेकिन आज वो तो गैब हो गया वो राम राज्यों को तो छोड़ दो लेकिन किसी राज्य भी नहीं रहता है ऐसी हालत जब हो जाए तो मेरे जैसे आदमी की प्रार्थना तो क्या हो सकती है यही हो सकती है कि ईश्वर तो मुझको आज क्यों तो नहीं उठाता है मैं इस चीज को क्यों देखता हूं अगर ये नहीं है तू तो चाहता है कि मुझको जिंदा रहना है तो पैसे कम से कम वो ताकत तो मुझको दे दे कि जो ताकत मैं एक वक्त रखता था ऐसा गुमान था कि लोगों को मैं समझा सकूंगा लोगों के पास चलाया गया और उनको कहा खबरदार इस तरह से नहीं करना तो लोग समझ जाते थे उनके दिल में इतने मोहब्बत नहीं कहूंगा कि आज कुछ मेरे लिए लोगों के दिल में मोहब्बत कम हो गई है लेकिन कम है वो बेसी लेकिन उसका जो अमल होना चाहिए उसमें से जो जो परिणाम होना चाहिए वो आज नहीं होता है तुम्हें कहता हूँ जब मेरा असर चला गया या तो वो जब हम गुलामी में थे तब तो मेरी काम मेरा काम चलता था अब जब हम आजाद हो गए हैं तो मेरा काम नहीं चल सकता ऐसा ही तो नहीं जो पाठ प्रजा को मैंने उस वक्त सिखाया मैं तो वही पाठ आज भी दे सकता हूं और आज तो ज्यादा अगर वो पाठ हम ले गए तो तो पीछे हमारा काम बहुत आगे बढ़ जाता है लेकिन वो तो मैंने आपको बीच में सुनाया मैं कहना तो ये चाहता था आप लोगों अभी चारे के दिन आते हैं मेरे पास तो देखते हैं कि वो लड़कियाँ ये गर्म चद्वर लेकर आई है उसको ऐसा लगा कि शायद मुझको ठंडी लगेगी कुछ खांसी छर्दी तो है तो बच्चे वो लाई मैंने कहा था कि उसका क्या काम है ये चतर काफी है लेकिन वो जो यहाँ पड़े हैं यहाँ कैंपों में पड़े हैं यहाँ पुराने किले में मुसलमान पड़े हैं आप कह सकते हैं कि मुसलमान को हम क्यों देखें मैं तो ऐसे नहीं बना मेरी लिए तो मुसलमान भी वही है हिंदू भी वही है सिख भी वही है पारसी भी वही है ईसाई भी वही है तो पिछले मैं तो ऐसे नहीं कर सकूंगा कि इसको दो और इसको मत दो लेकिन इन जाड़ो के दिनों में क्या होगा अगर ये कहो कि वो तो हुकूमत का काम है हुकूमत उनको जारों के दिनों में वो कमलियाँ दे देगी तो मैं आपको कहता हूँ कि हुकूमत नहीं दे सकेगी हमको हुमत कोशिश तो को मत करे लेकिन आज हमारे पास वो स्टॉक कहाँ है वो कमलिया कहा से निकालेंगे वो कोई ऐसा छू मंटर लगाना है कि उनके पास आ जाता है ऐसा तो बनता नहीं आज सारी पश्चिम में यूरोप में अमरीका में वहां भी वो चीजें नहीं मिलती है आज हमको वहां से कोई वस्त्र भेज नहीं सकते हैं पीछे रैम के कारण कोई भेजे हमको दस बीस कमलियां इससे कोई लाखों लोग बड़े हैं ऐसे उनको थोड़ा मिल सकता है तब पीछे मैं आपको कहूंगा कि जितने आप लोग हैं वो सब जितनी जितने मैं तो ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि आप दिनों में वो सर्दी की बर्दाश्त करते रहे और उसके साथ साथ आपको वो, वो वो वो कमलियाँ दे दी लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे पास लोग ऐसे पड़े हैं कि जो अपने लिए कमलियाँ तो रखते हैं लेकिन जितनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है सबके पास नहीं दिल्ली में काफ़ी गरीब पड़े हैं कि जिनको मुसीबत से कमलियाँ मिलती है मैंने तो तो तो तो देखा है मैं दिल्ली में में तो में रहा हूं। और दिन में रहा और के दिन जब कॉलोनी तो उस वक्त तो बड़ा था मुझको तो वो पता नहीं सकता। लेकिन उस वक्त मेरे साथ मेरा बहन भी थी <coughs> तो मेरा बहन ने मुझको पूछा कि जो हमारे जो जाकर लोग पड़े ही हैं। उनके हाल क्या है वो तू जानता है मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। हूं। ये मेरी शर्म तो उन्होंने कहा कि मैं तो चली जाती हूं। उनके हाल देख लेती हूँ लेकिन उनके पास वो उड़ने का नहीं है और उस वकत बहुत ज्यादा आता था और इतना आपको कहीं को तो याद होगा सब कुटनी कि एक दिन तो ऐसा हो गया एक दिन में करोड़ों की जो जो फसल थी ऊपर बाद और दिल्ली शहर वहां में निकला था उस वह तो उस वो जितने वृक्ष थे वो फल के थे और फूल के थे वो सब मर गई जहा जाओ वहां वो तो जब वृक्ष भी मर जाता है तो एक देखने के लायक चीज होती है कि आज को ऐसा हो एक आदमी मर जाता है तो पीछे उसका चेहरा बदल जाता है इसी तरह से तो का चेहरा बदल गया, सब सब थी वो काली हो गई, और सब गई। और झुक ये था एक ही रात में इतनी सख्त वो थी चारा था कि तो सब बर्बाद हो गया और उसमें करोड़ों का नुकसान हो गया मेरी जिस आदमी तो उसके तो ये जो जो नख वो काले बन गए तो डॉक्टर ने सारी था तो उन्होंने कहा कि ये तो भी काटना होगा ऐसा थोड़ा काट काटने में देने वाला था मैंने कहा कि चलो देखेंगे होगा तो ऐसा काला नख लेकर चलेंगे उसमें क्या है कोई तो नखों को काला रंगीन करते हैं और मानते हैं कि बहुत अच्छा किया है तो मैं समझ लूंगा कि मेरे भी नख नाखून रंगीन हो गए हैं तो चला लूंगा लेकिन आप मेरी काटेंगे नहीं मैं कहा जाऊंगा वो तो ईश्वर की मेहर थी ना तो वो तो नख उसके सार सार जब गर्मी के दिन आ गए और कुछ ठंडी चली गई और मैं पड़ा था था दिल्ली में कुछ काम इसलिए तो नख अपने आप अच्छे हो गए लेकिन ये हाल होते थे उस वक्त तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में काफी लोग ये ऐसे गरीब भी पड़े हैं लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो ऐसे गरीब नहीं है और के पास एक कमल से चल सकता है और उनके पास दो है तो एक मुझको ठहरे इस तरह से आप आज से देना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ तो कानून ऐसा है और रुक चलती है की सत्रह अक्टूबर तो आ गया उसके बाद धीरे धीरे ठंडी शुरू हो जाती है ठंडी तो अभी शुरू हो गई है लेकिन ये तो बर्दाश्त हो सके ऐसी है मैं मानता हूँ लेकिन सत्रह अक्टूबर के बाद तो मैं तो वो भाई के घरों में जाता था उस जमाने में गया था तो सत्रह अक्टूबर के वहां आग जलती थी क्योंकि वो ठंडी लगती थी तो ऐसी ठंडी यहाँ हो जाती है और पीछे जैसे आगे बढ़ते हैं तो नवंबर आया दिसंबर आया जानेवरी आया फेबर आया वो सब जाने के दिन है यहाँ खुशनुमा है जिनके पास खाना है जिनके पास कपड़े और काफी पहनकर चलते हैं बड़े बूट पहने हैं वो मोजे पहने हैं वो तो चल सकते हैं लेकिन जिनके पास ये नहीं रहता है उनके हाल क्या होते हैं उनका मे तो गवाह हो आप भी गवाह हो सकते हैं इसलिए मैं कहूंगा कि इतना तो हम करें कि जितना हम बचा सकते हैं वो वो चारे के दिनों में पहनने के लायक कपड़े ये भी हो सकता है कि आपके पास वो ऊनी कपड़े नहीं है ऊनी कमरिया नहीं है तो लिहाफ तो रहता है लिहाफ काफी हो जाता है अगर अच्छा है लिहाफ लेते हैं तो, तो आप लिहाफ भी दे सकते हैं और लून तो हो भी रहती है जो पुरानी जमाने की मोटा कपड़ा मोटी खदर की चद्दर लेती है वो भी काफी गर्म रहती है तो कुछ भी हो लेकिन ये मैं कहता हूँ कि वो कपड़े नहीं चाहिए कपड़े कहाँ दें किसको को दे, लेकिन ये चद्दर है चद्दर की शक्ल में उनकी या तो ये लिहाब है या तो मोटिया पड़ी है वो तीनों से तीन में से जो आपके पास आराम से बच सके इतना आप दी दे अगर आप शुरू कर दें अभी तो नहीं है वो तो पीछे इंतजाम हो जाएगा कि कौन तब इसका कब्जा देंगे वो तो, नहीं, मैं तो कभी करने वाला नहीं है तो वो चीज तो आ गई तो पीछे चलो सर उसको गोदाम में रखो और पीछे जल जाती है या तो नालायक आदमियों को मिल जाती है ऐसे नहीं होगा जितनी चद्दर आप देंगे जितने ऐसे कपड़े दे देंगे उसको मैं आपको इतना कह सकता हूँ को ठीक योग्य पुरुष योग्य स्त्री के पास जाने वाले हैं मैं उम्मीद तो करूंगा कि आप मुझको ऐसा न कहें कि ये तो हम हिंदू के लिए देते, हैं या तो लिए देते हैं। इंसान सब तो ऐसे तो ऐसी तो मुसलमानों को नहीं दे दूंगा मुसलमानों को आज तो, तो मुसलमान को जिंदे नहीं रहने दिए काफी तो मर गए काफी तो भाग गए या अपने आप या तो हमने भगा दिए बाकी रहे हैं उनके पास तो कितनी जायदाद पड़ी है वो मुझको पता नहीं है लेकिन आखिर में मुसलमान भरे हैं हिंदुस्तान तो वो भी अगर भेजें और कहें कि हम तो मुसलमानों को दे देंगे तो मैं वो मुसलमानों को दे दूंगा लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितने आप लोग मेरी बात सुनते हैं और दूसरे इस रेडियो के मार्फ सुनने वाले हैं वो सब मुझको परेशान न करें और कह दें कि अच्छा हमने तो ये चीज कृष्णार्पण कर ली और जो लायक है उसको मिल जाएगी इसी हमको ऐसा इस, ऐसा इसी हमको उम्मीद है ऐसा हमको विश्वास है इतना आप करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि आपने बहुत ही बड़ा काम किया है इसमें ऐसा तो न करें कि कर चलो अभी देखते हैं सोचते हैं जिसको करना है वो अच्छा ऐसा न करें कि वो टूटी फूटी निकमी है मेली पड़ी है वो चडर मुझको दे दें उसको मैं पीछे रफू कराऊँ उसको मैं धो वो तो बन नहीं सकता है ऐसी मुझको नहीं चाहिए आप अगर ऐसी मेरी पड़ी है तो उसको धोने तो की कोशिश करें इतनी तकलीफ दें धोबी को देने की कोई ज़रूरत नहीं देती है आराम से थोड़ा तो पानी मिल सकेगा तो उसको अच्छी करके लपेट कर पीछे दे दें तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा और कल से मेरी उम्मत तो ऐसी रहेगी कि कोई ना कोई तुम तो उसको आकर देखें इतने में मैं इंतजाम कर लूंगा कि किसको देना वो तो, तो आप अखबारों में लिखेंगे आज तो अच्छा है कि एक ही बात आपको कह लो दूसरी है मेरे दिल में कहने की वो रूसी कल देखा जाएगा